श्री श्री भक्त मालिका में मंदिर का शिलान्यास नव निर्मित मंदिर में ठाकुर की, की प्राण प्रतिष्ठा स्वामी विज्ञानंद के जीवन की एक प्रमुख घटना है अठारह ईस्वी के अंतिम भाग में विज्ञानंद जी जब स्वामी विवेकानंद के साथ उत्तर पश्चिम भारत का भ्रमण कर रहे थे उस समय दोनों भारत के स्थापत्य कला का बारीकी से निरीक्षण तथा भावी श्री राम रामकृष्ण मंदिर के प्रारूप पर चर्चा किया करते थे यथा समय बेलूर को लौट आने के बाद एक दिन नीलाम्बर मुखर्जी के उद्यान में गंगा तट पर टहलते समय स्वामी जी ने स्वामी विज्ञाननंद को बुलाया तथा उनसे मंदिर कहाँ और कैसा होगा आदि बातें विस्तारपूर्वक कहने लगे मंदिर का पूरा ब्यौरा कह देने के बाद स्वामी जी ने उन्हें तदनुसार एक नक्शा बनाने का निर्देश दिया और कहा यह देह तो उतने दिन तक नहीं रहेगी पर मैं ऊपर से देखूंगा उन्नीस सौ ईस्वी में शिवानंद जी ने मंदिर की आधारशिला रखी परंतु बाद में मंदिर के स्थान में थोड़ा परिवर्तन हो जाने के कारण विज्ञानानंद जी ने उन्नीस सौ ईस्वी में गुरु पूर्णिमा को निर्धारित स्थान पर पुनः ताम्र फलक की स्थापना की आगामी वर्ष 10 मार्च से मंदिर के निर्माण कार्य का श्री हुआ मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चले तथा शीघ्र पूर्ण हो इस ओर विज्ञानन जी का विशेष ध्यान था तथा अपने बेलोर निवास काल में वे जाकर कार्य की प्रगति देखा करते थे उन्नीस ईस्वी में जगत पूजन के दिन मंदिर प्रतिष्ठा की बात थी तथा वे इसी निमित्त बेलोर मठ आए थे भी थे परंतु गर्भ मंदिर का कार्य पूरा न हो पाने के कारण यह संभव नहीं हुआ इस पर उन्होंने कहा था भाई तुम लोग बड़ी देरी कर रहे हो जितने जल्दी हो सके प्रतिष्ठा का कार्य समाप्त करो अब अधिक देर न लगाओ उन्होंने और भी कहा स्वामी जी ने मंदिर की योजना बनाई पर मंदिर बन नहीं सका राजा महाराज ने प्रयास किया पर बना नहीं सके महापुरुष जी ने शिलान्यास किया परंतु वे भी मंदिर नहीं बना सके सभी एक एक करके चले गए इसीलिए कहता हूँ जितना शीघ्र हो सके तुम लोग कार्य को पूरा कर लो देरी मत करो इस उक्ति का तात्पर्य समय समझ गए अतः सभा मंडप के पूरा होने की प्रतीक्षा न करते हुए 14 जनवरी अठारह सौ ईस्वी मकर संक्रांति के दिन मंदिर के गर्भगृह में श्री रामकृष्ण की संगमरमर प्रतिमा की स्थापना करके प्रतिष्ठा विधि कर देने का प्रस्ताव निश्चित किया गया प्रतिष्ठापन के दो दिन पूर्व विज्ञान महाराज इलाहाबाद से बेलोर मठ आए प्रतिष्ठा के शुभ दिन पर ब्राह्म मुहूर्त में आत्मा राम का पात्र पुनारे मंदिर से नीचे लाया गया और उसे लेकर वयोवृद्ध विज्ञान महाराज मोटर में बैठे गाड़ी लाल वस्त्र के ऊपर से चलती हुई धीरे धीरे नवीन मंदिर के सीढ़ी के पास पहुंची महाराज नीचे उतरे आत्मा राम का पात्र लेकर उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तथा उसे वेदी पर स्थापित किया पूजा भोग तथा आरती हुई इसके बाद महाराज अपने कमरे में आए कमरे में आकर उन्होंने कहा मैंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी मैंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी आपने कहा था ना कि आप ऊपर से देखेंगे अब देखिए आपके द्वारा प्रतिष्ठित ठाकुर आज नवीन मंदिर में विराजमान है और उसी समय मैंने स्पष्ट रूप से देखा स्वामी जी राखाल महाराज महापुरुष महाराज शरद महाराज हरि महाराज गंगाधर महाराज आदि सभी खड़े हैं थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः कहा अब मेरा कार्य समाप्त हुआ स्वामी जी ने मेरे ऊपर जिस कार्य का भार सौंपा था वह आज मेरे सिर से उतर गया उन्नीस ईस्वी में स्वामी विज्ञानंद बेलोर मठ के विश्वस्त तथा संपूर्ण रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे उन्नीस ईस्वी में स्वामी यखंडानंद के शरीर त्याग के पश्चात वे अध्यक्ष हुए उन्नीस ईस्वी के श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के समय उनका अंतिम बार बेलोर मठ आगमन हुआ उत्सव के पश्चात आठ मार्च को वे इलाहाबाद लौटे इसके बाद से ही उनका स्वास्थ्य क्रमशः बिगड़ने लगा वे सदा से ही स्वावलंबी तथा ईश्वर ईश्वरपरायण थे सांसारिक उपायों एवं चिकित्सा आदि में विश्वास नहीं करते थे अतः प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ते रहने पर भी वे किसी की सेवा या चिकित्सा लेने को राजी नहीं हुए बल्कि उन्होंने बाहर के लोगों का आना जाना बंद करा दिया इतना ही नहीं वे ऐसा समय कुर्सी पर बैठकर कर दैनंदित कार्यों का निर्देशन भी करते रहे परंतु 9 अप्रैल को उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा तब सेवकों के अत्यंत अनुरोध पर वे होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए सहमत हुए डॉक्टर ने आकर बताया कि उन्हें बेरी बेरी रोग हुआ है उन दिनों रात में वे प्राय ही माँ माँ शब्द का उच्चारण करते रहते थे भोजन आदि सब बंद हो गया था बीच बीच में केवल जल पीते थे अंत में 25 अप्रैल सोमवार को अपराह्न में तीन बजकर बीस मिनट पर उन्होंने लीला स्मरण किया अगले दिन काशी हरिद्वार तथा अन्य स्थानों से आए हुए सन्यासियों ने शोभा यात्रा के साथ उनकी पावन देह को त्रिवेणी संगम में ले जाकर जल समाधि दी